आनंद की खोज साधना की पूर्व तैयारी तप आध्यात्मिक जीवन एक संग्राम है काम क्रोध लोभादि आंतरिक रिपुओं पर विजय प्राप्त करना बाहरी शत्रु को जीतने से कहीं अधिक कठिन है इसीलिए आत्मजयी ब्रह्मज्ञानी को महावीर आदि नामों से पुकारा जाता है बाह्य युद्ध की तरह आंतरिक युद्ध के लिए भी समुचित तैयारी की आवश्यकता है उसके अपने नियम योजनाएँ एवं व्यूहन आदि है इन्हें जाने बिना तथा बिना तैयारी के आंतरिक युद्ध में प्रवृत्त होने पर पराजय अवश्यंभावी है सत्य तो यह है कि हजारों लाखों योद्धाओं में से बिरले ही इसमें विजयी होते हैं लेकिन पराजय के भय से इसमें प्रवृत्त न होना समस्या का समाधान नहीं है उल्टे हमें तो और अधिक उत्साह संकल्प एवं पूरी तैयारी के साथ काम क्रोधादि रिपोर्ट को जीतने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए आध्यात्मिक संग्राम के प्रारंभ के पूर्व ही हमें सर्वप्रथम अपनी शक्ति का अंकन कर लेना चाहिए क्या हम में इस दीर्घ संघर्ष की पर्याप्त क्षमता है हमारी यह इच्छा क्षणिक आवेग मात्र तो नहीं है हमारे शत्रु कितने प्रबल हैं क्या उनका सीधा सामना किया जा सकता है अथवा क्या उनकी शक्ति को किसी उपाय से छीण करना संभव है इन विभिन्न प्रश्नों का किसी न किसी रूप में उत्तर प्रत्येक योद्धा को युद्ध के प्रारंभ में ही प्राप्त कर लेना चाहिए सभी शास्त्रों एवं साधना पद्धतियों में इन प्रारंभिक प्रश्नों पर गंभीरता से विचार कर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत खोज निकाले गए हैं कोई भी साधना पद्धति अचानक बिना तैयारी की साधना में कूद पड़ने को प्रोत्साहित नहीं करती साधक को धीरे धीरे कठिनतर आंतरिक संघर्ष के लिए तैयार करने की योजना हम सभी साधनाओं में पाते हैं पातजलि योग सूत्र में इसे क्रिया योग का नाम दिया गया है जिसके तीन अंग हैं तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रधान तप का उद्देश्य शरीर एवं मन को सुसंतुलित स्थिति में लाना है, जिससे वह अपनी श्रेष्ठतम एवं पूर्णतम क्षमता के अनुसार कार्य कर सके जिस प्रकार उच्छृंखल घोड़े को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित कर महान कार्य में लगाया जा सकता है जिस प्रकार वाद्य के तार को न अत्यधिक ढीला और न अत्यधिक तना हुआ बल्कि ठीक तरह से कसने से मधुर संगीत पैदा किया जा सकता है उसी प्रकार शरीर एवं मन को मानो कसकर साधनों साधनोपयोगी बनाने का कार्य तप द्वारा किया जाता है स्वाध्याय हमारे मन को साधनोन्मुखी करता है जिस प्रकार के विचारों से हम अपने मन को भरेंगे उसी प्रकार के कर्मों से हमारे शरीर एवं मन प्रवृत्त होंगे अतः आध्यात्मिक उद्देश्य एवं साधना के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है इससे संशय विपर्यादित बाधाएं दूर हो जाती हैं ईश्वर परिधान अथवा ईश्वर के प्रति कर्म फल समर्पण का अभ्यास साधक के मानसिक तनाव को बहुत हद तक दूर कर देता है आध्यात्मिक जीवन में यह आवश्यक नहीं कि हमेशा सफलता ही प्राप्त हो असफलता के क्षणों में शरणागति का भाव साधक को हताश होने से बचाता है तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान क्रमशः साधक के क्रियात्मक ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष को साधनोपयोगी बना देते हैं ये तीन क्रिया के अंग एवं साधना की प्रारंभिक सीढ़ियाँ होते हुए भी प्रत्येक अपने आप में एक एक साधन भी है ऐसा नहीं कि इनकी साधना करने के बाद अन्य साधनाओं में प्रवृत्त होने पर इन्हें त्याग दिया जाता है वस्तुतः तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान जीवन पद्धतियाँ हैं जीवन के विभिन्न अंग हैं और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को तप नित्य स्वाध्याय एवं सतत शरणागति से भर ले तो वह अपने आप में उसकी एक महती उपलब्धि होगी तप विश्व के सभी प्रमुख धर्मों में तप को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जैन धर्म जैसे कुछ धर्म तो तप प्रधान कहे जाते हैं और फिर प्रत्येक धर्म के नीला रेपा असिसी के संत फ्रांसिस राबिया, भगवान महावीर आदि महान तपस्वी संतों को जन्म दिया है वस्तुतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि धर्म के इतिहास में बेला ही कोई संत होगा जो तपस्वी ना रहा हो तप का अर्थ एवं प्रकार लेकिन आखिर तप है क्या सामान्यतः तप शब्द लोगों के मन में शारीरिक क्लेशदायक दीर्घ उपवास रात्र जागरण आदि कठोर साधना की ही कल्पना जगाता है आधुनिक विचारापन्न लोग ऐसी साधना को अस्वाभाविक समझकर तप की निंदा करते हैं लेकिन ये दोनों अतियाँ तप के संबंध में भ्रांत धारणा के कारण है शब्दकोश में तप शब्द के अग्नि उष्णता तेज शक्ति आदि अर्थ पाए जाते हैं लेकिन यह शब्द तपाना ताप सहन करना ताप उत्पन्न करना इन तीनों अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है जिस प्रकार सोने को तपाने से उसका मैल दूर होकर उसका उज्ज्वल वर्ण निखर उठता है उसी प्रकार तप के द्वारा चित्त मल विहीन होता है अनादि क्लेश एवं कर्मों से उत्पन्न विषयाशक्ति रूपी मल तप के बिना दूर नहीं हो सकता शारीरिक एवं मानसिक सभी प्रकार के कष्टों को तापों को सहन करना भी तप है सहज रूप से कष्टों के उपस्थित होने पर उन्हें चिंता विलाप बिना सहन करना प्रतीक्षा कहलाता कर है लेकिन स्वेच्छा से क्षुधा पिपासा शीत उष्णता आदि कष्ट पैदा कर उन्हें सहन करने को तप की संज्ञा दी जा सकती है दो मुख्य प्रकार के तप जिसके द्वारा अग्नि तेज शक्ति या उष्णता उत्पन्न हो उसे भी तप कहते हैं और यही अंतिम अर्थ तप के स्वरूप को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है तप मानो उस जल चालित की तरह है जिसके द्वारा जल प्रवाह की शक्ति को विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जाता है हमारे शरीर और मन की शक्तियाँ अनेक दिशाओं में व्यर्थ व्यय होती है उन्हें एकाग्र एवं केंद्रित करने का कार्य तप द्वारा होता है एक दूसरी प्रक्रिया से भी अग्नि उत्पन्न की जाती है घर्षण के द्वारा जब चकमक के दो पत्थर एक दूसरे पर खिसे जाते हैं अथवा यज्ञ में दो लकड़ियों को जैसे एक दूसरे से खिसने से अथवा माचिस की तिली को उसकी खुरदुरी सतह पर घिसने से अग्नि पैदा होती है उसी प्रकार मानसिक शक्ति की उत्पत्ति भी दो विपरीत विचारों के परस्पर घात प्रतिघात से उत्पन्न हो सकती है शक्ति उत्पादन की इन दो प्रक्रियाओं के अनुरूप तब भी दो प्रकार के हो सकते हैं प्रथम तपवा जिसमें शरीर एवं मन का संयम प्रधान है तथा दूसरा तपवा जिसमें संघर्षण का प्राधान्य है अधिकांश तप संचय प्रधान होते हैं लेकिन उपनिषदों में हमें संघर्षनात्मक तप का उल्लेख मिलता है इन्हें ज्ञान में तप भी कहा जाता है भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करते हैं उत्तर में वरुण उन्हें तप करने के लिए कहते हैं इस तप के फल स्वरूप में ब्रह्म को जानने में क्रमशः समर्थ होते हैं इस प्रसंग में यह उल्लेख नहीं पाया जाता है कि उन्होंने कौन सा तप किया लेकिन यह स्पष्ट है कि उनका तप विचार प्रधान एक निष्ठ चिंतन चिंतनपरक था जिसके द्वारा वे अपने मन का भी मंथन कर तत्व साक्षात्कार कर सके थे इन दो प्रकार के तपों को मोटे रूप में बाह्य और आंतरिक तप की भी संज्ञा दी जा सकती है कुछ शारीरिक साधना एवं इंद्रिय दमन बाह्य तप के अंतर्गत आते हैं लेकिन सभी धर्मों में मन संयम को आंतरिक तप के रूप में स्वीकार किया गया है गीता में कायिक वाचिक एवं मानसिक तीन प्रकार के तप वर्णित हैं यह तो स्पष्ट ही है कि मानसिक तप बाह्य तप से अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन बाह्य तप का भी अपना विशेष महत्व है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती तप की प्रेरणा वह कौन सी प्रेरणा कौन सा आवेग कौन सा कारण है जो महापुरुषों एवं संतों को ऐसे कठोर तप करने को प्रेरित करता है महान संतों के जीवन का अध्ययन करने पर ऐसा प्रेरित होता है कि संसार बंधन से मुक्त होने की उनकी तीव्र इच्छा एवं व्याकुलता किसी को कठोर साधना में प्रवृत्त करती है तो कुछ लोग भगवत प्रेम से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं उन्हें शरीर और इंद्रियां मुक्ति के मार्ग में अपने सबसे प्रबल शत्रु प्रतीत होते हैं एवं तब द्वारा उनका दमन करना आवश्यक प्रतीत होता है एक सुखी संत अपने शरीर को दंड देने के लिए उल्टे टंगे हुए उसे संबोधित करते हुए कह रहे थे कि जब तक तू भगवत चिंतन में मेरा सहायक नहीं होगा तब तक मैं इसी प्रकार तुझे कष्ट दूंगा ईशान मसीह ने चालीस दिन तक उपवास किया था उनके भक्त अशीसी के संत फ्रांसिस फिर भला स्वयं अपने प्रियतम का अनुसरण कर 40 दिन तक भूखे रहे बिना कैसे रह सकते थे मां शारदा ने श्री रामकृष्ण के लीला सम्बरण की उत्पन्न तीव्र विरह वेदना एवं आंतरिक ज्वाला को शांत करने के लिए पंच तपा किया था इन कतिपय दृष्टांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तप आध्यात्मिक जीवन का एक अनिवार्य एवं स्वाभाविक अंग है तप का मनोविज्ञान एवं प्रयोजन तप के को मानव में अंतर्निहित पशुत्व पर विजय के प्रयत्न के रूप में भी लिया जा सकता है आहार निद्रा मैथुन और भय ये चार मानव एवं पशु में समान रूप से विद्यमान रहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच समान में तत्त अधिकांश प्रचलित तप आहार नियमन रात्रि जागरण एवं इंद्र संयम से संबंधित होते हैं जिनका उद्देश्य मानव की स्वाभाविक फिजियोलॉजिकल एवं मूलभूत आवश्यकताओं का नियमन है मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है और अंतर प्रकृति के नियमन में अग्रसर होने पर सबसे पहले इन प्राकृतिक प्रवृत्तियों का ही सामना करना पड़ता है संत साहित्य में महापुरुषों की जीवनियों का अवलोकन करने पर हम उनके निद्राजय दीर्घ उपवास एवं इंद्रिय संयम के कठोर अद्भुत अमानवीय प्रयत्नों का वर्णन पाते हैं